वंदे गुरुपद्द भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु बंदेता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन बंदेराधिकरणोद गोपीजन सामूत बिंदावन बनमनोहर वंशाकपत कृपासीवश पतितान पाने वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगु लिरी यदे परमाधव बृंदावई तुलसीदे वै पिया वैकेशव से भक्ति कृष्णभक्तिपदेदेवी सत्वत्यी नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चयन देवी सरस्वती वैसम तथोज मुदीर संकेतने कथोपदेशे गौरी अत्र प्रकाशनीश गुरु सदाक्त भक्ति भोक्ति, भोक्ति प्रमोदा जगद सदा पिभवनमोह तेस्प शिव विरंचन तम शरण्यीतातिहमतपाल भवदीप वंदे महापुरशते चरणारिंद यद्लवनकमणी छटाया विस्फुजीत किधु स्वदर्श पूर्णागर स सागर सारूर्ति साराधि काम कदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनतांद श्री अद्वैत गदाधर शिवासद गौरभक्तृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे अजानुलित भुज कनका बत संकेतन यमलायताक्षजबर जुगध वंदे जगत प्रियकुणतार हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे कैबल्यनरकाय ते तिदसपूर आकाशपुष्पा दुर्दंतेद्रिय काल सर्पपटली प्रखातंश्राय सेहंदादीश की विश्व पूर्ण सुखा युनाकता कवल्यनरकाये तिदस पूरा आकाशपुष्पाते दुदंतेन्द्रियल सर्प पथिपत्खात दश्राते विधिमहेन्द्र दिश्च कीटाते विश्व पूर्ण सुखाते यूना कटाक्ष वीब तम सिसिल श्रीशीलभक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पहएं हरिभजन के द्वारा तुम्हारा सामने स्वाभाविक रूप कामिनी का, कांचन प्रतिष्ठा सब आते रहेंगे इस सब चीज में व्यस्त नहीं होना ये सब चीज देख के मोहित नहीं होना हरिभजन का ऐसा ही प्रभाव है हरिभजन करने का स्वाथ साथ ही कनक कामिनी प्रतिष्ठा दुनिया भर का प्रतिष्ठा सारे आते रहेंगे लेकिन इसमें व्यस्त हो जाना उचित नहीं है इसमें व्यस्त रहना उचित नहीं है गौरियम के एक एक गौरियमठ के एक एक महात्मा डेडिकेटेड सोल गौरियमठ में एक एक जीवात्मा जो अपना जीवन को समर्पित किए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का दिखाई हुए जो संकीर्तन यज्ञों उसमें जो आत्म, आत्मा होती आत्मा आहूति दिए हुए हैं ये सब महापुरुषों का सुबह से शाम तक परिश्रम करने का बाद जो प्रणामी आते हैं जो कुछ भी आते हैं एक पाई पैसा वो लोग हजम नहीं करते सारे के सारे राधा गोविंद गौरंग महाप्रभु का परिपूर्ण संतुष्टि विधान के लिए वो लोग समर्पित कर देते ये लोगों में ज़रा सा भी अपना कुछ रखने के लिए कोई ख्वाहिश नहीं है शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वाई बहुपात का सामने बहुत आदमी कभी कभी आके कहते थे प्रभुपात ये जो आपका ब्रह्मचारी है ये सन्यासी है ये सब ये सब ये सब ऐसा इस करता है इन लोगों को मठ से निकाल दो इन लोगों को मट से मठ से, से मुश्किल है पौपा जी चुप होके उनको प्रश्न करते थे हम मगर बहुत असुस्थ हो जाए अभी तो आपका क्या ड्यूटी है क्यों आपको हॉस्पिटल में ले जाएंगे जहां बड़ा बड़ा डॉक्टर लगे ट्रीटमेंट किया जाएगा सिलो सरस्वती ठाकुर ने बताया कम टू द पॉइंट यही बात मैं कहना चाहता हूं ये जो ब्रह्मचारी है वो जो गलती किया कुछ भी किया हम जाने कभी कभी गलत कर देते हैं इसके लिए, इसके लिए इसको धक्का मारके मटका बाहर निकल दे ये भी कोई समाधान हुआ हमारा ये गौड़ी मठ है गौड़ी हॉस्पिटल दिस इज गौड़ी हॉस्पिटल ये गौड़ी हॉस्पिटल खुल के रखे हैं महापुरुषों ने यहां तमाम मरीज आएगा उनको हम इलाज करके उसका जो स्वाभाविक स्थिति अभी जो आपका स्थिति है ये स्वाभाविक स्थिति नहीं है एबनॉर्मल स्थिति अभी जो आपका मन का भाव जो आचरण है जो प्रचेष्टा है सब एबनॉर्मल स्वाभाविक नहीं है स्वाभाविक कब होता है जब स्पन्टेनियसली जब अंतर से हरिभजन का भगवान का गुरु वैष्णव का सेवा करने के लिए सतस्फूर्त प्रवृत्ति आ जाता है अंतर से तब वो स्वाभाविक वृत्ति जिसको ही चैतन्य तो चैता में तो में कृष्णदास को बिराजगुर बताएं, जीव स्वरूप हुआ कृष्ण नित्य दास दास का कर्तव्य मालिक का सेवा करना और कुछ नहीं सिल जी ने बताएं, जे ये सब गौड़िया मठ ये जो गौड़िया मठ में जितना सारे तमाम मरीज आए हुए हैं और ये जो गुरु वैष्णव है ये सब बैद है इसमें महापुरुष जो बैद है लोगों बद्ध जीवों का प्यार के द्वारा धीरे धीरे शिक्षा देते देते उनको उनका जो बीमारी है उसको हटाकर उसको स्वाभाविक स्थिति में पहुंचा देना ही इन लोगों का कर्तव्य है इसको धक्का लगा के बाहर निकाल देते तो क्या उसका कोई समाधान है तो उन्होंने फिर तर्क उठाया देन ओके यू कैन कॉल ऑल आउटसाइड पीपल एंड देन यू कैन Start treatment on them तो आप कहते हो वो लोग treatment करोगे ठीक है बाहर में इतना आदमी है सब सब लाओ वो लोगों को भी तो बीमार है उसको भी ट्रीटमेंट करो बहुपा जी का सर ऐसा, ऐसा बह बहस किया तर्क उठाए इतना सारे बाहर का आदमी है सब उल्लू का मापिक चल रहा है भूतों का मापिक आचरण है वाई नॉट यू कॉल दैम वो लोगों को भी बोला ट्रीटमेंट शुरू कर दो बहुपात ने गुस्सा नहीं किया पोपाद आपने ठीक बताया। अगर वो लोग राजी हुए हमारे इधर आए तो वो लोगों का ही हम ट्रीटमेंट कर सके बाहर में उसको घाट धक्का देके आओ चलो हमारे साथ साथी तो होता नहीं जीव जीव का स्वाभाविक एक इच्छा होता है उसका विरुद्ध में जाना नहीं है वो हमारा ऊपर मामला कर देगा वो हमको धक्का लगा के मठ में लाए कोई अगर अंतर से आए हम मठ में आए हम मरीज है कम से कम वो स्वीकार करे कि हम मरीज है तब ना उसको ट्रीटमेंट करे डॉक्टर तो रहता है वैद्य रहता है खींच खींच के तो लाता नहीं वो आके बोले डॉक्टर जी हम वैद्य जी हम मरीज है हमारा ऐसा ऐसा भी हमको ट्रीटमेंट करो जो लोग हमारा मठ में आता है वो स्वाभाविक रूप में वो उसका इच्छा है थोड़ा है, उसका इलाज हो जाए भक्ति करते करते उसका ऐसा स्वाभाविक भक्ति का जो वृत्ति है उस खुल जाए इसलिए हम कर रहे हैं लेकिन ये मठ में जो तमाम दुनिया का आदमी अगर दाखिल हो जाए प्रभुपात बोले प्रोपाद बोले हमारा ये मठ में ये तमाम दुनिया का आदमी कचड़ा भर के हमारा मठ में कु कचरा बनाने का मठ नहीं है गोड़िया मठ में सारे दुमा दुनिया का वो खाने नहीं मिलता आ जा, आ जा हमारा मठ में ऐसा स्थिति नहीं जा जा, जा आ जा हरिम दे, दे दे दिखा देगा ये ऐसा किपा नहीं होता अगर ऐसे कीपा होता तो गोस्वामियों का ग्रंथों को हमको गंगा पानी में फेंकना पड़े गोस्वामी लोगों ने जो विचार करके देखा है ऐसा ऐसा करना है करने से जीवों का धीरे धीरे तरक्की होगा हम अगर दूसरा रास्ता खोल देंगे ऐसा ऐसा रास्ता है भक्ति मनो ठग उन्हें रोया है कितना एग्जांपल दे भक्ति मनो ठक ने लेखा आर्टिकल सारे जाएगा प्रवचन ने भक्ति में ठग बोला जो लोग भजन में आते हैं उसका लक्षण है किस लिए आए हो, क्या आपका मकसद है कोई आदमी अगर खून करके आ गया गोड़िया मठ में रहे तो अच्छा है कोई समझ नहीं पाएगा कीर्तन करे खाना भी मिलेगा तो ऐसा करके दुनिया का कचरा हम गोड़िया मठ में दाखिल करें यह भी कोई कीपा नहीं है इसमें क्या होगा जितना सारे आदमी है वो भी स्पॉयल हो जाएगा जितना सारे है एक सड़ा हुआ आलू को अब निकाल के फेंको यार आपका हिम्मत है सरा हुआ आलू को आप ठीक कर दोगे तो करो ठीक करना की पाए है सड़ा रहे और अच्छा आलू भी रहे तो पूरा तमाम बड़वा का आलू पूरा खत्म हो जाएगा आपको पूरा फेंकना पड़ेगा कोई काम का नहीं है भक्ति भक्तिमय ठाकुर जो जो विचार दिया वो सब विचार धीरे धीरे हमारा भजन राज्यों में भक्तिविन ठाकुर के बारे में प्रभुपाद जी ने बताए जो हमारा भजन में भक्ति विनोद जो है भक्ति विनोदारा को भक्ति का मेन स्ट्रीम मेन जो भक्ति का स्ट्रीम इसमें भक्ति बिना धारा को हर वक्त संजीवित रखना है हर वक्त संजीवित रखना है जब तक आप भूलोगे भक्ति बिना धारा भक्तिविनोद ठाकुर का सिद्धांत भक्ति मनोद्र विचार और भक्ति ठाकुर को छोड़ के उसका ऊपर आप कोरोना दिखाने के लिए व्यस्त हो जाओगे इसमें आपका पतन हो जाएगा कुछ नहीं कर पाओगे जो इंस्ट्रक्शन है वही मरना पड़ेगा जो इंस्ट्रक्शन है भक्ति में मठ पा वही मरना पड़ेगा नहीं तो गौड़ मठ नहीं रहेगा गौड़िया सोसाइटी रहेगा गौड़ियमठ रहने के लिए गुरुजी जी बोला बार बार शिला भक्ति पुण तुर गुरु महाराज गौड़िया मठ अगर चलाना चाहो तो तमाम प्रभुपात का भक्ति मोहरा विचार को ही आपको इन अप्लाइड फॉर्म हम देखना चाहता है एप्लीकेशन नॉट थियोरिटिकली किताब में है हमारा पढ़ लिया नॉट दैट जितना सारे इंस्ट्रक्शन है हमारा क्षमता नहीं है फिर भी कोशिश करो गुरु वैष्णव का अनुगत्व के द्वारा जितना सारे इंस्ट्रक्शन है उसको अप्लाई करो गोड़ियमठ बनाओ कोई धोनी आदमी गौरिया मठ बना सके प्रोपा ने बोला कोई धोनी आदमी अपना पैसा का ताकत से कोई गौरिया मठ बनाए ही नॉट मेक ए गौरिया मठ गौरिया मठ ऐसा चीज नहीं है गौरिया बनाना है हम काल भी चर्चा किया हृदय का अंतकरण से गौरिया मठ को प्रकाश करते प्रभुपाल गौरिया मठ माने क्या है चैतन्य मठ प्रभुपा ने बोला चैतन्य मठ का मतलब है चैतन्य मठ और चैतन्य महाप्रभु सेमथिंग चैतन्य मठ इज इक्वल टू चैतन्य महाप्रभु तो गौड़ी तो मठ क्या है हमारा गौड़ियामठ क्या है प्रहुभाजी ने बताया चैतन्य मठ में चैतन्य महाप्रभु का तमाम सेटिस्फैक्शन एंटी सेटिस्फैक्शन के लिए आपका इनका सारे भक्तों का प्रचेषा होना चाहिए वन पॉइंट डिवोशन नॉट दैट Your conception is different, his conception is different. Both of you fight, लड़ाई करना शुरू करो ना ये चलेगा ये चलेगी जब तुम भजन करने के लिए आए हो तुम्हारा मकसद है गुरु वैष्णव भगवान का सेवा करना इसका भी मकसद है सेवा करना तो वाक्ट तो फाइटिंग का क्या है पॉलिटिक्स कहां से आ रहा है गंदा पॉलिटिक्स कहां से पैदा हो रहा है बोलो ये होना नहीं चाहिए तो गौड़ी मठ क्या है प्रभुपा जी ने बोला चैतन्य मठ में तमाम भक्तों लोगों का प्रचष्टा का द्वारा चैतन्य महाप्र का परिपूर्ण संतुष्टि विधान का प्रचष्टा वो भी टुगेदर विथ संकीर्तन चौसठी भक्ति अंग का कोई भी भक्ति अंग जान करो है संकीर्तन नहीं व हरि संकीर्तन नहीं व क्रियत हरी शक्की संकीर्तन के द्वारा आपको करना है चाहे रसोई करो चाहे बर्तन घिसो चाहे पूजा करो चाहे कलेक्शन में जाओ कुछ भी करो आप लोग करते नहीं हो इसलिए जितना भी शुद्धता बजाय रखो वो इम्प्योर हो जाता है समझा मेरा बात जी वो गो सही बात कभी कुछ भी करो कोई के साथ संकीर्तन जोड़ा होना चाहिए संकीर्तन को काट के फेंक कर आप सेवा करने का बहाना करो वो सेवा नहीं है वो कौर्मी वो वो कौर्मी बन जाता वो आदमी ऐसे होता नहीं गौरियमठ जितना है तमाम चैतन्य मठ का सेवा का लिए अलग अलग जो गौरियमठ बना है ये जैसे राधा ने काल चर्चा हो, हो, काल चर्चा होने का चांस है राधावनी जैसे अकेली सेवा कर स, करने से अच्छा नहीं लगता क्या कहती है सारे सखी मंजूरियों के सेवा में लगा देती है ऐसे चैतन्य मठ का सेवा में जितना सारे गौर मठ सारे गौर मठ चैतन्य मूल मठ चैतन्य मठ अर्थात चैतन्य महापभ का सेवा में उन सभी का योगदान होना चाहिए राइट श्री सरस्वती ठगोर जी ने बताए गौरिय मठ जितना सारे है ये सब गौर मठ में चैतन्य महापभु का चरण में जो डेडिकेटेड सोल है सारे आत्मसापन किए हैं इन सब महात्माओं का सेवा गौड़मठ में होना चाहिए जितना सारे गौड़ी मठ ए लोगों का सारे सुविधा होना चाहिए सेवा होना चाहिए ताकि तमाम गौड़िया मठ में जितना सारे चैतन्य महाप्रभु का लिए डेडिकेटेड शोल है वो सब भक्तों का लिए सेवा का व्यवस्था होना चाहिए ताकि वो सब मिलके योगदान करे कि चैतन्य महाप्रभु मूल जो सेंटर है चैतन्य महाप्रभु चरणों का तमाम सेवा कर सके गौरिया मठों में गौरंग महाप्र का भक्तों का सेवा अपमान नहीं अपमान नहीं सेवा सेवा कैसे होता है कौन समझे ये होना चाहिए और चैतन्य मठ में तो चैतन्य महाप्र का सेवा के लिए तमाम गौरिया मठ का योगदान होना चाहिए जो श्लोक देखे मैंने शुरू किया था उसका थोड़ा व्याख्या हो जाए हमारा इच्छा है यहां सील सरस्वती एक भी सरस्वती ठाकुर प्रबोधानंद सरस्वती पद श्री चैतन्य महाप्रभ का चरण में जिसका जीवन जौवन नि निछावर कर दिया जिन्होंने अपना पूरा जिंदगी भगवान का लीला शरण भगवान का मानस सेवा में डुबकी लगाया कोई भी महात्मा बाहरी दृष्टि से देखो किसी स्थिति पे उसको मजबूर कर दिया निर्जन भजन के लिए सूरज में हो कई भी हो विचार करके देना उसका जीवन वो निर्जन भजन नहीं कर रहे देखने में निर्जन भजन में गया तो इधर जो चल रहा है हालत इससे बचने के लिए सेवा का जो भाव है ये खराब ना हो जाए इसको संभालने के लिए कुछ देर के लिए वो लोग करते मेरा गुरु जी भी किया कालना में यहां वहां हम हमको भी मजबूर कर दिया भगवान लेकिन कोई आदमी हमारा साथ रहे भक्तों लोग रहे तो उनको पूरा पता है तो पूरा दिन हम संकीर्तन करते रहे ब्रजवासियों का एक रूटी खाने से गुरु बोलते हैं जे एक रूटी खाओ तो अगर उसको भजन के द्वारा संकीर्तन के द्वारा उसको उसको भी नहीं मिटा पाओगे तो अगले जन्म में कुत्ता जन्म होगा आपका ब्रजवासी का घर में माधुकुरी का रोटी खाओ और भजन ना करोगा नहीं तो वो लोग दिखाने के लिए उधर रहता है कभी कभी लेकिन लिखता है संकीर्तन करता है भक्तों का सामने चाहे दो भक्त हो एक भक्त हो उनका सामने कंटिन्यूअस संकीर्तन करता है निर्जन भजन में लोग का इच्छा नहीं है संकीर्तन में ही मजा है गौरकिशोर बाबा निर्जन भजन में है ये गलत बात है गौरकिशोर बाबा जी महाराज बाहरी दृष्टि में है लेकिन उनके सामने तमाम हृदय में सारे गुरु वैष्णव को लेकर हर वगत संकीर्तन कर रहे हैं ये तुम्हारा हिम्मत नहीं है तुम्हारा हिम्मत नहीं है लेकिन किसी किसी का तो जरूर हिम्मत है हिम्मत तो गुरु वैष्णव देते हैं प्रभुपात देते हैं भक्ति में ठाकुर देते हैं चैतन्य महापभू देते हैं नित्यानंद प्रभु देते हैं हर आदमी उल्टा रास्ता में चल रहा है ये तो ठीक नहीं है हम ही एक भजन कर रहा है पूरा दुनिया भजन नहीं कर रहे ये भी ठीक नहीं है ये विचार ठीक नहीं है लेकिन ये विचार ठीक है कि हमारा भजन नहीं हो रहा है पूरा दुनिया भजन कर रहा है यह परमांशु व्यक्ति का दुर्ग दर्शन है फिर भी तमाम लोगों को भजन में लगाने के लिए वो लोगों को सिद्धांतों का विचार रखना पड़ता है सिद्धांतों का जो विचार जो है सिद्धांत रखना पड़ता है सामने ताकि शुद्ध हो सिद्धांत वो लोग अपना जिंदगी अपनाए इसमें सुविधा होता है इसलिए शास्त्रकारों ने बताया सिद्धांतो बोलिया चित्ते ना करो अलौस यहां होने लागे सुधीर और मानोस सिद्धांतों को आप विचार ना करो छो क्या होगा जैसे चल रहा चलने दो इसमें क्या होगा सिद्धांत तो आपका जीव में दिल में जब तक बैठेगा नहीं तब तक आपका वास्तव कृष्ण में मन संलग्न होने का कोई चांस नहीं है लिखा हुआ यह हमारा कहना नहीं तमाम दुनिया में सब मठ में सब उल्टा सीधा कर रहे हैं कोई सिद्धांत तो नहीं किर्तन नहीं कितन में बैठता नहीं पाठ में बैठता महाराज ठीक है क्षमा कर दो वो भी करेगा करो इतना तुम कर नहीं सकते हो कि उन लोग कान पकड़ के हरिकथा में बैठाओ इतना हिम्मत तुम्हारा नहीं है तर्क देते हो तुम हरी कथा में कम से कम बैठो तुम्हारा जो भी बीमारी है आज नहीं तो काल उतार जाएगा नहीं तो तुम कैसे बीमार को हटाओगे कैसे हटाओगे बोलो एक ही तो रास्ता है बोबा जी बोलता है तमाम शास्त्रों बोले तो अपना अपना हिसाब से तुम विचार करो हो जाएगा तो फिर कोई बल्ल नरकायते रकाय थे तिदस पूरा पुष्पा यते दुर्दानतेन्द्रिय काल सर्प पटली पखात दंग विधि महेन्द्र दृष्ट की टाइय थे विश्वम पूर्ण सुखाय थे जत कोरोना कटक्ष गौरवे वस्तु कोई कोईवल्ल नामक जे मुक्ति काली आदमी दौड़ते हैं संसारी दुख के एकदम भरपूर होके महाराजा हम जीना नहीं चाहते आ कोई कोई बोलता है कोई कोईवल्ल चाहिए भजन में कोई कई कोई कोईवल्ल का स्वाभाविक करता है आतांतिक दुख का निवृत्ति बट कोई बल्ल भक्तों शुद्ध भक्तों के सामने कोई बल्ल नरकायते ये नरक की बराबर है क्या दुख की निवृत्ति दुख है ही नहीं दुख है ही नहीं तो दुख कहां से निवृत्ति होने का क्वेश्चन आता है भक्तों का जीवन में कोई दुख दुख है हैं? जो श्लोक गीता में बताया भगवान जो बताया धर्म क्या आ, धर्मों की जो श्लोक जो श्लोक है वहां लिखा है भक्तों भक्तों का दुख को मिटाने के लिए तो वहां विश्व परित्राणा साधु राम बिना सा दुष्कृत ये जो लिखा है विश्वनाथ चकोदय लिखा है भक्तों का दुख है ही नहीं तो दुख मिटाने का क्या है कुछ नहीं है इसमें विचार लिखा है चक्रवर्ती बाद भगवान का विरह के द्वारा जो दुख अपराखित दुख इसको मिटाने के लिए परित्राणा साधुरा जो हम दुख महसूस नहीं करता तो हमारा परितन के लिए क्यूँ हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे हमारा फिनेंशियल प्रॉब्लम है हमारा ये प्रॉब्लम है दुनियादारी का प्रॉब्लम है देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल दुनिया में कोई समस्या नहीं है समस्या एक समस्या है कि हम भजन नहीं कर सकता समस्या एक है कि हम भजन नहीं कर सकता यही दुख है यही समस्या है बाकी जितना समस्या में गिरे हुए हो सब बेकार की समस्या दिस इज नॉट एक्चुअली समस्या इसको प्रॉब्लम नहीं माना जाए शास्त्र ने बोला इस समस्या नहीं है समस्या एक है इसलिए बोला कई बल्लो नरकायते कोई बल्लो का कोई बल्लो नामक मुक्ति को भक्तों लोग नरक मानते हैं नरक नरक की बराबर कोई बोलो नरकायते थे अतिदास पूरा आकाश पुष्पायते यते स्वर्गमत् पताल का जितना सारे वैभव है कभी हम व्याख्या करेंगे उस लोग को वित्तासुर का हमारा भी याद है गया तो वो जो है आपका दुनिया का स्वर्गमत पताल का जितना सारे वैभव है उसको दे दो इसमें भी उसका कोई आता जाता नहीं त्रिदूर आकाश पुष्पाया थे आकाश पुष्प मतलब खे पुष्प संस्कृत में बोलता खे आकाश में पुष्प होता है क्या आकाश में पुष्प खिलता है अरे महाराज कोई पेड़ हो तो तब तो खिलेगा पुष्पो तो ये तो ऐसे ही बोल दिया जैसे हमने काल कहां चर्चा कर रहा था वेदांत तो सूत्रों से वो अंधर में चर्चा कर रहा था तो सिंगो घोड़े का डीम ये सब वेदांतों का सब सारे व्याख्या है तो ये जो, जो आकाश पुष्प है दिस इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल संभव है आकाश में फूल खिलना संभव है आकाश है ये वो, वो आसमान में कैसे फूल ये ए भी एक कहावत है आकाश पुष्पायत आज दुर्दान्त इंद्रियो काल और सत्य प्रख्यात और जो इंद्रियो लोक जो इंद्रियां आपका शरीर में है मन की साथ आपको तमाम समस्या में गिरा देते हैं हैं प्रहलाद महाराज जी सुंदर गाया भागवत में सुंदर जीव भई कथो अच्छी सती महादीपता श्रिष्ण अन्न तस्तक उदरम श्रवणम कुतस्चित इत्यादि श्लोक का कब व्याख्या सुनोगे कब यू हैव नो टाइम आपका पास समय नहीं है सब सुनने का सुनो तो पता चलेगा विचार सुनो तमाम हमारा इंद्रिया सब खींच रहे है जवान एक एक तरफ खींच रहा है लालची अच्छा अच्छा खाने का लिए हमारा कान दूसरी जगह खींच रहा है हमारा त्वचा दूसरी जगह खींच रहा है हाँ हम, हमको पागल बना दिया हमारा अंदर में बेचै नहीं है हमको शांति नहीं मिलता तो इसलिए ये ये जो श्लोक कार्य बताया चैतन्य महापो का महिमा बताए दुर्दांत काल और सर पर जैसे जहरीली सांप है सांप को आप पकड़ने जाओ तो उसको आप आपको डांस ले और आप मौत की गोदी में ढल जाओगे कोई कुछ नहीं कर पाएगा लेकिन ये सांप को सपेरा अगर उसका पास मंत्र है उसका पास जोड़ी बूटी है उसको पकड़ कर ले आए उसका जो 20 दांत है उसको उखाड़ कर फेंक दे और फेंक देने के बाद उसी सांप को लेकर ले खेल हमारे साथ चल अभी कितना डांसेगा डांस खेलना शुरू कर दिया हमारा वो जहरीली साहब जो जहरीली साहब एक बार आपको डांसे तो आपका जिंदगी सत्यनाश हो जाए उसी साहब का जो जहरीली दांत है उसको काट उसको लेकर उखाड़ कर फेंक दे तो उसका बाद क्या होगा वो सांप तो सांप रहेगा लेकिन उस सांप का अंदर की जहर का जो प्रभाव है सारे मिट जाए वो कुछ नहीं हमारा बिगाड़ सकेगा वो सांप बोलो क्या अभी खेलो खूब खेलो कुछ नहीं होने वाला ऐसा बताया देखो दुर्दांत तो, दुर्दांत तो, इंद्रियो जो है दुर्दांत तो इंद्रियों ये काल स्वर्प पटली काल स्वर काल काल मतलब मौत का फंदा काल सर्प पटली तो प्रोत्खात प्रोत्खात नोत उत्खात प्रोत्खात मतलब उसको एकदम उखार कर बाहर में फेंक प्रखात तो एकदम स्ट्राया थे उसका दांत उतर कर फेंक दिया अभी खेलो उसका साथ। वही इंद्रियों जो आपको 20 साल पहले इतना कष्ट दिया था बोलो आज संकीर्तन करते करते इतना कष्ट देता है इतना कष्ट दे रहा है गुरुजी का कीपा, वैष्णव का कीपा, संकीर्तन का कीपा, तमाम दुनिया का प्रसाद का कीपा, आप सोचते हो प्रसाद मतलब खाना अच्छा वाला प्रसाद मतलब खाना रघुनाथ दास गुसाई सोचा था जो सड़ा हुआ चाल को फेंक दिया उसको उठा के पानी से धोकर नीमक देके खाया जगन्नाथ का प्रसाद इट इज प्रसाद लेकिन आप लूची पूरी परमान्नो सिमुई बना के भोग लगा दो तो, ये प्रसाद नहीं बनता क्योंकि आपका बुद्धिवा अच्छा अच्छा खासा खाना जब रसोई में बनता है हम रसोई में हमारा नियम था रसोई में किसी को घुसते नहीं देते जब रसोई बनेगा आज दरवाजा बंद कोई ब्रह्मचारी जो रोसोई करेगा सबके लिए जा नहीं सकता और खाके पचाएगा नहीं खाने के बाद रसोई नहीं कर सकता कौन मानेगा बोलो इसलिए हम मठ नहीं बनाया हम जाने कोई नहीं मानेगा लेकिन नियम तो नियम ही है नियम को अपना मुताबिक बनाओ होगा नहीं वो भट पट खा के रोसो घर में जाए रोसोई होगा नहीं रसोई होगा नहीं यहां तक कि पुजारी रात को ग्यारह बजे खा लिया उसको सुबह में जैसे ढेंक धे, धे, आता है काल रिछ खाया वो पूजा में उसको घुसने का हिम्मत नहीं कौन मानेगा हमारा बात हमको पागल साबित करके फेंक देगा रस्ता, फिर भी हम यही बात बताएगा नियम पालन करो बिना नियम चलने का प्रयास मत करो शूद्र बन जाएगा पूरा तमाम दुनिया शूद्र हो जाएगा शूद्र पैदा करने का फैक्ट्री बनाएगा हम लोग कुछ नहीं आचार नियम लाचार बन जाए ये ठीक नहीं है शुद्धता जितना करोगे गुरुजी बोलता था उतना ही आपका भजन आगे जाएगा शुद्ध को फेंको मत लेकिन इसका लिए किसी को दिल दुखाओ मत किसी को दिल दुखाना हमारा उद्देश्य नहीं है तो ये जो बताया कवार बंद हो जाएगा रसोई होते रहेगा और होने का बाद ठाकुर जी का घर में जाएगा बाद में जब परोसने का टाइम है देन यू कैन नो ठाकुर जी को क्या परोस क्या भोग लगा था भोग में अगर पहले से ही कोई आदमी लालची आदमी देख ले ठाकुर जी का भोग हो गया ठाकुर जी खाएगा नहीं आज छाना का रसा बन रहा है महाराज आज ये गभी का पकौड़ा बना है ठाकुर जी का और तुम खाओ खूब ठाकुर जी भी नहीं खाएगा भैस भी नहीं खाएंगे जानते नहीं हो आप सब ये सब विचार सुने नहीं हो कभी तो बात यह है तमाम जो इंद्रिया आपको इतना कष्ट दिया है इतना तक अभी तक सारे समस्या का समाधान दुर्दांत दु काल सर्प पतली, पोत्त दंशाए थे और विधि महिंदा दृष्ट कितायते, अगर ब्रह्मा का पद दे दो वो हाँसी उड़ाएगा महाराज ये लेके क्या करें हम विधि महिंदा दृष्ट कितायते, ब्रह्मा का पद दे दो इंद्र का पद दे दो वो हाँसी उड़ाएगा हा हा हा, हा। महाराज क्या करें हम ये लेकर विधि महिंदा दृष्ट किटायत और विश्वम पूर्ण विश्व में कहा समस्या है कहा तुम्हारा घर में नहीं इसका घर में हैं? ये परमंगसो व्यक्ति चैतन्य महापुर के चरण में गिर गिरा के श्लोक बताया विश्वम पूर्ण सुखायत कहा देख रहे हो एक परमंगसो देख रहा है सारा विश्व में शांति है महाराज आप बोलते हो न्यूज़पेपर पेपर में आए वहां समस्या वहां समस्या वो बोलते है विश्वम पूर्ण सुखायत सारा विश्व में सुख सुख अपने भजन करो अमृत लाओ तो देखोगे सारा जगत अमृतमय दर्शन हो जाएगा नहीं तो होगा नहीं होगा नहीं विषम पूर्ण सुखायते और किसके कोरोना कटाक्ष को वैप से हो सकता है बल एकमात्र श्री चैतन्य बैद्यमाश्रय तो चैतन्य नामक महावैद्य इनके चरण का सहारा लो वो भी कैसे लोगे इनका चरण का जो मधुमक्खी है भमर है इनके चरण में भक्तों का चरण में चैतन्य महाप्रो का चरण में डायरेक्ट जाने का कोई चांस नहीं है इसीलिए तो रघुनाथ दास गोस को गोस्वामी को भेज दिया घर में स्थिर घरे जाओ नाह पाये भव सिंधु कुल जब नित्यानंद बाबू का चरण का सहारा लिया नित्यानंद बाबू आशीर्वाद करके बोल दिया जाओ तुम्हारा शंसर बंधन छूट जाएगा और तुम्हारा जब महाप्रभु का चरण में पहुंचोगे तब आपको अंतरंग सेवा दिया जाएगा फोरकास्ट कर दिया फोरकास्ट पहले से ही बोल दिया तुम्हारा संसार बंधन तो च... पूरा जाएगा कोई चिंता नहीं संसार तो है ही नहीं आपका अंदर फिर वे बाहरी जो बंधन है वो भी छूट जाएगा आप जब चैतन्य महापुर के चरण में पहुंचोगे स्वरूप गोसाई आपको चैतन्य महापौ का अंतरंग सेवा में नियोजित करेंगे सच्चा हुआ आगे चलकर सच्चा हुआ रघुनाथ गोसाई महापौर का अंतरंग सद सेवा किया करने का सुजग मिला था तो जत करुणा कटक्ष से वही वम गौर में वस्तु स्तुम हो वही चैतन्य महाप्रभु के चरण को स्तप कर रहा हूं मैं लेकिन एक बात इधर प्रश्न आता है जय चैतन्य महाप्रभु जब शिक्षा स्टॉक लिखा था लेकिन हमारा हमने तो शिक्षा स्टॉक तमाम शिक्षा स्टॉक है ना आठ श्लोक ये आठ श्लोक जो है ये आठ श्लोक का तमाम जो गोस्वामी लोगों ने जितना शास्त्रों रचना किए तमाम रचना गोस्वामी लोगों ने जितना रचना किए तमाम ये शिक्षा स्टॉक ये आठ श्लोक है ये आठ श्लोक का इंटरप्रिटेशन बैख्या समझाना मेरे को तमाम जो शास्त्र रे हमारा गोस्वामी जो शास्त्रों का विचार लिखा है कितना सारे ग्रंथ लिखा है सारे क्या है दोज आर द टोटल एक्सप्लेनेशन इंटरप्रिटेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ दोज एट श्लोका सिक्खा स्टॉक का पूरा एक्सप्लेनेशन व्याख्या तमाम जितना हुआ है, तमाम सामाम स्टॉक का व्याख्या है और कुछ नहीं समझा मेरा बात एक एक करके श्लोक को व्याख्या करते चले तब तो समझोगे आप लेकिन हमारा एक अभी क्वेश्चन आ गया आपका सामने महाराज आपने कह दिया कि विपूर्ण सुखाए थे कोई दुख है नहीं दुनिया में है परमांस व्यक्ति तो इतनी सुस्ता है लेकिन चैतन्य जो लिखा है क्या लिखा है चेतनम आर्जनम भवो महाद्नि निर्वापनम से तारणम विद्यावधुरी जीवनम आनंदन बुद्धिवर्धनम पति पदम पूर्ण आवादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजय ते संकीर्तनम श्री संकीर्तनम श्री कृष्ण न कृष्ण संकीर्तन इसका भी व्याख्या काल हो पाए समय लेके बैठो अमृत लेना है तो लियो नहीं तो भागो यह हमारा भंडारा में में बोलते हैं जिसको लेना है तो लुटना है तो लूटो अब भागना है तो भागो बिंदा दुख महात्मा हम गाली नहीं दे रहे मजा बोलता है लुट लुटना है तो लो राधा रानी का भंडारा है जो लुटना है तो लूटो नहीं तो फूटो यह हमारा विवाद तो चैतन्य महापू जब शिक्षा में लिख दिया वह चेतो दर्पण जनम भाद भगनी एक गलती लिखा पहले एक गलती नहीं है ये भी गलती नहीं है ये जो चैतम आर्जोन भवो महादाग्नि निर्वाह पर हम लिखा है चौतन्य महाप्रभु इसमें क्या है इसमें क्या विचार है भले इसमें स्वाभाविक जो, जो दुनिया का तो जिसनेरी आदमी है जिसको भजन का कोई पता नहीं है ये लोगों का अंदर में सचमुच उसका जलन होता है ये भवोदाग्नि एक बद्धोजीव दूसरे बद्धोजीव को दोष पकड़ेगा और लड़ाई करेगा उसमें फायर जैसे फॉरेस्ट फायर होता है ना दबानल एक भक्तों का साथ एक भक्तो एक दुनिया का आपका सास का साथ बहू का ये ससुर का साथ ये आप, आपका आपका बहू का लड़ाई लगे देवर का साथ ये संसार में लग है, ये सब हैं कि कि कोई किसी को खून करे ये सब चलता ही है लेकिन ये जो दबागनी है ये दबागनी निर्वापन करने का एक ही रास्ता है जब सदगुरु चरण में आश्रय लेकर जब संकीर्तन करोगे तब आपका अंदर का जो अग्नि है निर्वापित हो जाएगा कीर्तन में भी सुंदर है जो कीर्तन सुंदर कीर्तन है संसारी आदमी का जो जलन हो रहा है तो ओ... साधुसंग करी हरि भजे जो दी तबे अंतो हाय क्लेश इसमें ये कितन आज करना इसमें आंख का बात है संसारी आंख एघोरोसारिय मानव ये कितन है सुंदर सारे भक्तियों ठकुर लिख दिया तो ये जलन जरूर है दबाग्नि है लेकिन ये परमांश व्यक्ति ने जो लिख दिया वो कब संभव है जब भक्ति ने अमृत तो भरपूर पान कर लिया प्रतिष्ठित है वो परमश व्यक्ति के लिए विश्वम पूर्ण सुखायत तो हो जाता है परभंश व्यक्ति के कोई दुख नहीं लेकिन जड़ जगत का जितना देर बद्ध वो उसका दुख है वो फाइटिंग होगा आग जलेगा वो जलते रहेगा लेकिन परभंशु व्यक्ति इस सब इसको किसी भी हालत से स्पर्श नहीं कर सकता सपोस करो यहां आग आग लग गया सपोस करो आग लग गया तो आप आग नहीं लगाया लेकिन आग लग गया तो आपको तो भागना पड़ेगा क्योंकि आग का तो ताप आपको भी आएगा आएगा ना तो मठ में अगर ये बात हमने बार बार ये विज्ञान भित्तिक साइंटिफिक बात हमने एक बात बार बार गिर गिराकर प्रार्थना किया भक्तिविन ठाकुर प्रोपात जी के अनुगत्व में किसी आदमी बोले मठ में सब भजन करे अपने आप सब ठीक हो जाएगा अपने आप नहीं होगा बद्ध जीवों का लिए पहले भजन का वातावरण देना जरूरी है समझा मेरा बात प्राइमरी स्टेज में जो भक्त तो आता है उसको दुख लगता है आंख जले तो सहन नहीं कर सकता कष्ट होता है तो इसका लिए भजन का वातावरण देना जरूरी है प्राइमरी स्टेज जब पक्का हो जाएगा तब कुछ हो उसमें कोई असुविधा नहीं है नहीं तो आग जले आंख का साफ तुमको भी आएगा इसको भी आएगा सबको को आएगा इससे अच्छा तो ये है कि आग ना जले यही प्रचेष्टा करो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हमारा बीमार फैलेगा उसका बाद हमारा डॉक्टर के पास जाएगा हम ट्रीटमेंट करा लेंगे अभी कुछ भी हम कर ले कुछ भी हम कर ले ठीक नहीं है वो लोगों ने बोला जे इससे तो अच्छा है ऐसा जीवन यापन करो जिसमें आपका बीमारी ना बीमारी हो बीमारी होगा हम कुछ भी करे अत्याचार कुछ भी करते रहे नियम नहीं है तो फिर आपके बाद जो जो बीमार होगा तो देखा जाएगा डॉक्टर पैसा है इससे अच्छा ऐसा आचरण करो ऐसा शुद्ध विचार करो जैसे बीमारी ना फैले यही नियम है बांछा कल्पतर्वश्य के पास सिंधु पति टान पावन भ्यो